पहले जब विक्रांत को इस सवाल का जवाब समझ में आया तो फिर वो शुरू से ही एग्जामिनर को ही फटकारना चाहता था उसने मन ही मन सोचा कि भला ये कैसा सवाल है जो कि उससे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है ये तो पागलों वाला सवाल है भला इस तरह के सवाल से किसी डिटेक्टिव के स्किल को कैसे परखा जा सकता है इसके साथ ही अब तक विक्रांत को यह भी पता लग चुका था कि ये तीनों एग्जामिनर वैसे तो काफी ब्रिलियंट है लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता कि डिटेक्टिव अपना काम कैसे करते हैं फील्ड में जाकर मुजरिमों को पकड़ने का काम कैसे किया जाता है इसके बारे में इन्हें जरा सा भी अनुभव इंटरव्यू है, है, है, का है? टीम टीम है। यहाँ पर इस तरह के सवाल करने का क्या मतलब है हालांकि थोड़ी देर तक सोचने के बाद विक्रांत ने दूसरे प्वाइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू किया फिर उसे समझ आया की अगर एग्जामिनर उससे इस तरह के अजीब वरीब और, और कठिन सवाल पूछ रहे हैं तो फिर ये उसके लिए तो फायदे का ही सौदा है क्योंकि जिस तरह के कठिन सवाल उससे किए जा रहे हैं वैसे ही सवाल दूसरे कैंडिडेट से भी किए जाएंगे लेकिन वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि विक्रांत के पास तो अदृश्य शक्ति की ताकत है लेकिन बाकी कैंडिडेट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर जाहिर है कि विक्रांत अगर इस तरह के सवालों का जवाब दे रहा है तो फिर उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा ये सब सोचकर अब विक्रांत थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था कुल मिलाकर वो अपने इंटरव्यू से काफी खुश था जैसे ही विक्रांत अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकला तो फिर वहां पर मौजूद अन्य कैंडिडेट्स ने उसे घेर लिया सब उससे पूछने लगे कि अंदर क्या सवाल किया जा रहा है एग्जामिनर कैसे है लेकिन विक्रांत कभी किसी को सीधा जवाब दे दे ये तो मुमकिन ही नहीं था जब बाहर दूसरे कैंडिडेट्स ने उससे ये जानना चाह की एग्जामिनर क्या सवाल कर रहे है तो फिर उसने बताया कि अंदर एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट वो कोई भी सीधा सवाल तो कर ही नहीं रहे हैं अंदर जाने पर वो तुमसे परफॉर्म करने को कहेंगे क्या मतलब क्या परफॉर्म एक कैंडिडेट ने हैरानी के साथ सवाल किया अरे परफॉर्म मतलब बोल देंगे कि गाना गा के सुनाओ डांस करो चुटकुला सुनाओ या शायरी कोई शायरी सुनाओ हाँ विक्रांत का जवाब सुनकर तो सभी कैंडिडेट चौंक उठे उसमें से कुछ तो इतने बेवकूफ भी थे कि उन्होंने विक्रांत की बातों पर पूरा यकीन भी कर लिया और उन्होंने इंटरनेट पर जाकर गानों की लिरिक्स और जोक आदि याद करना भी शुरू कर दिया और एग्जामिनर ने तो ये भी कहा है कि जो कोई यहाँ पर कथक करके दिखाएगा उसे सीधे स्पेशल टीम का टीम लीडर बना दिया जायेगा विक्रांत जोर से हंस पड़ा जो कैंडिडेट गानों की लिरिक्स और शायरी याद करने में जुटे हुए थे अब जाकर उन्हें समझ आया कि विक्रांत उनके साथ मजाक कर रहा था उन्होंने गुस्से से भरी निगाहों से विक्रांत को तरेरा और फिर चुपचाप होकर बैठ गए और फिर उन्होंने ये सब याद करना बंद भी कर दिया इसके बाद एक एक करके सारे लोग इंटरव्यू के लिए जाते रहे विक्रांत सभी के उतरे हुए चेहरे देखकर साफ तौर पर समझ सकता था कि अंदर उससे किस तरह के सवाल किए जा रहे है महज दो घंटे के भीतर ही तकरीबन बीस लोगों का इंटरव्यू हो चुका था और अभी आठ दस लोग इंटरव्यू देने के लिए बचे हुए थे वहां इन लोगों को बताया गया था कि इस इंटरव्यू का रिजल्ट तुरंत ही इंटरव्यू खत्म होने के बाद बता दिया जाएगा। ऐसे में कोई भी कैंडिडेट यहाँ से गया नहीं था सभी लोग अपना इंटरव्यू देने के बाद इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जाहिर है कि सभी को इस इंटरव्यू के रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार था क्यूँकी अगर एक बार किसी का सिलेक्शन स्पेशल टीम में हो गया तो फिर जाहिर है उनका करियर बहुत बेहतर हो जाएगा शायद इसीलिए पूरे देश के पुलिस ब्रांच से डिटेक्टिव्स अपना इंटरव्यू देने के लिए यहां पर आए हुए थे भले ही आगे चलकर स्पेशल टीम के डिटेक्टिव्स की देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले क्राइम की जांच के लिए जाना पड़ेगा लेकिन फिर भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हिस्सा बनना किसी के लिए भी बड़े गर्व की बात है न सिर्फ इस पद में मान और रुतबा था बल्कि स्पेशल टीम के डिटेक्टिव को सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती थी स्पेशल टीम में डिटेक्टिव को तकरीबन एक साल के लिए शामिल किया जाता है एक साल के कार्यकाल में अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है तो फिर वो यहीं से उन्हें और भी अच्छे डिपार्टमेंट जैसे कि सीबीआई या फिर रॉ तक में शामिल होने का मौका दे दिया जाता है वहीं अगर स्पेशल टीम में शामिल होने के बाद अगर किसी डिटेक्टिव्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी एक साल बाद वापस अपने डिपार्टमेंट में लौटने पर उसे अच्छी खासी प्रमोशन मिल जाती है इसलिए हर कोई इस स्पेशल टीम का हिस्सा बनना चाहता था जब सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू खत्म हुआ उसके कुछ ही देर बाद इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक लेडी अटेंडेंट निकलकर बाहर आई और उसने अनाउंस किया डियर कैंडिडेट्स आपके इंटरव्यू के रिजल्ट आ चुके हैं आप सभी लोगों में से पांच लोगों का चयन स्पेशल टीम के टीम लीडर के पद पर हुआ है मैं एक एक करके पांचों लोगों का नाम लेने जा रही हूँ जिसका जिसका मैं नाम लू प्लीज वो तुरंत मुझे रिपोर्ट करे बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है आपके पास अभी भी स्पेशल टीम में शामिल होने का मौका है आप अगले साल फिर से इसमें भर्ती होने के लिए ट्राई कर सकते हैं फिफ्थ पोजीशन पर हैं मध्य प्रदेश पुलिस के इंदौर ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर रविंदर कुमार नायर नाइन्टी पॉइंट के साथ अटेंडेंट के अनाउंस करते ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत ही अपनी सीट आरोप खड़ा हो गया यहाँ हॉल में सभी ने तालियों के साथ उसे बधाई दी फोर्थ पोजीशन आरोप है यूपी पुलिस के लखनऊ में तैनात सिटी सी मिस्टर राजेश कुमार अग्रवाल थर्ड पोजीशन पर हैं दिल्ली पुलिस के अमित चौटाला सेकंड पोजीशन पर है गोवा के तरुण अयर अब तक विक्रांत खुद के चुने जाने की उम्मीद हार चुका था वो अपने मन में ही इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को रिवाइज करते हुए अपनी गलती ढूंढने लग गया लेकिन तभी अटेंडेंट ने अनाउंस किया स्पेशल टीम के टीम लीडर के इंटरव्यू में फर्स्ट पोजिशन पर है नाइन्टी फाइव के साथ मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डी नगर के डिटेक्टिव टीम लीडर विक्रांत सक्सेना पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा विक्रांत को जैसे खुद के कानों पर यकीन ही नहीं हुआ उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा आखिर में जो उसने सोचा था वो कर दिखाया था इस बात से विक्रांत बहुत खुश था वो खुशी से झूम उठा लेकिन कुछ पल की खुशी के बाद ही विक्रांत को एक बात का एहसास हुआ कि भले ही उसे फर्स्ट प्लेस मिला हुआ है लेकिन उसने ये जीत सिर्फ अपने अकेले के दम पर नहीं हासिल की अगर उसके पास अदृश्य शक्ति की ताकत न होती तो शायद वो कभी स्पेशल टीम का हिस्सा ही नहीं बन पाता दूसरी बात यह कि जिसे फिफ्थ प्लेस मिला है उससे विक्रांत को सिर्फ चार प्वाइंट ही ज्यादा मिले हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन्हें यह पॉइंट्स बिना किसी की मदद के सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक से मिले हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर आए हुए अन्य डिटेक्टिव्स कितने इंटेलिजेंट है जाहिर है कि जिस तरह के सवाल इंटरव्यूअर ने उससे किए थे वही सवाल बाकी लोगों से भी किया गया रहा होगा वो तो विक्रांत ने अपने टूल्स की मदद से जवाब देते हुए इतने अच्छे प्वाइंट हासिल कर लिए लेकिन बाकी के लोगों ने बिना किसी की मदद के ही ये सारे जवाब दिए होंगे इसी से अंदाजा लगा सकता है कि वो लोग कितने एक्सपर्ट हैं। वैसे यहाँ हैरानी में सिर्फ विक्रांत ही नहीं थे बल्कि यहाँ मौजूद दूसरे सीनियर डिटेक्टिव्स भी थे जो कि शुरू से ही विक्रांत की उम्र के अनुसार उसे कम आंक रहे थे उन्हें लग रहा था कि विक्रांत किसी भी हालत में इंटरव्यू नहीं पास कर पाएगा लेकिन विक्रांत ने पहली पोजिशन हासिल कर इन सभी को हैरत में डाल दिया था रिजल्ट घोषित होने के बाद सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मीटिंग रूम में बुलाया गया और फिर इन्हें कुछ फॉर्म्स भरने के लिए दिए गए इसके बाद दो स्टाफ मेंबर इन लोगों को लेकर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए गए साइकोलॉजी टेस्ट बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर हुआ टेस्ट कंप्लीट करने के बाद इन्हें लंच करने के लिए कैंटीन में बुलाया गया था अभी बाकी के पदों के लिए होने वाले इंटरव्यू चल ही रहे थे एक बार सभी पदों के इंटरव्यू के रिजल्ट आ जाए फिर एक साथ सभी को मिलाकर ऑफिसर्स अलग अलग टीम बना देंगे विक्रांत बाकी के सिलेक्ट हुए इंट्रोडक्शन हो चुका था ये लोग अपना इंटरव्यू खत्म कर चुके थे ऐसे में अब इनकी टेंशन खत्म थी तो उनके बीच काफी हंसी मजाक का भी माहौल बना हुआ था सब लोग एक दूसरे से अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे सब लोग एग्जामिनर द्वारा पूछे गए सवाल एक दूसरे को बता बताकर खूब हंस रहे थे बाकी के लोगों का सवाल जानने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि उससे जो सवाल पूछे गए थे वो इन लोगों की तुलना में काफी मुश्किल सवाल थे विक्रांत समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया क्यों उससे कठिन सवाल पूछे गए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए गया था इस वजह से उससे मुश्किल सवाल पूछे गए या फिर कहीं उसे जान फेल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी कहीं एग्जामिनर जानबूझकर उससे ऐसे सवाल तो नहीं कर रहे थे ताकि उसका चैन स्पेशल टीम में ना हो वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास अदृश्य शक्ति की ताकत थी वरना किसी भी हालत में उन सवालों के जवाब ना दे पाता मैं क्या कोई और भी इतने मुश्किल सवालों के जवाब कभी नहीं दे पाता विक्रांत के मन में ये बात बहुत खटक रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एग्जामिनर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कहीं उन्होंने ऐसा इसलिए तो नहीं किया क्योंकि मैं बाकी लोगों से छोटा था भले ही विक्रांत को फर्स्ट पोजीशन मिली हुई थी लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था वो एग्जामिनर से मिलकर इस बारे में पूछना चाहता था इसलिए अपना साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद विक्रांत खाना खाने के लिए कैंटीन में नहीं गया बल्कि सीधे ही इंटरव्यू लेने वाले एग्जामिनर्स की खोज में निकल पड़ा उसे लगा की वो तीनों एग्जामिनर जहां तक है सेंट्रल पुलिस स्कूल के टीचर्स रहे होंगे ऐसे में विक्रांत ने उन्हें वहां स्कूल के आसपास के एरिया में ढूंढना शुरू किया उन्हें ढूंढते ढूंढते अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया उसे याद आया कि आज के दिन के लिए उसे तूफान और आग शब्द कोडवर्ड में दिया गया था लेकिन वो अपने इंटरव्यू में इतना मशगूल था कि अपने डुप्लीकेट टास्क के बारे में तो भूल ही गया था तो उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति की पहली को डी करते हुए डुप्लीकेट टास्क के टाइम और लोकेशन को ढूंढ निकाला जब उस डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन और टाइम का पता लगा तो फिर तो विक्रांत और हैरत में पड़ गया दरअसल उसका डुप्लीकेट टास्क इसी सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में होने वाला था और मजे की बात यह थी कि यह डुप्लीकेट टास्क महज पाँच या छह मिनट बाद ही होने वाला था